श्री शंकरानंद गुरुपाद महामोह श्रीम्तन मुनि विरोचिता पंचोदशी ग्रंथ की जो पहला प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण यहाँ पे पहले जो है आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और सर्वथा अपरिवर्तनीय है यद्यपि उपाधि के माध्यम से अलग अलग में प्रतिथि होती है परंतु सर्वथा अनादिकाल से एक ही रूप से चलता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा उपाधि के माध्यम से भिन्न रूप में प्रतिथि मात्र होती है इसी को विवेक करने के लिए पहले समय को दिखाया और इस विवेक यदि हमारे पास स्पष्ट होता है तो कुछ जन्म व्यक्तियों बंधन से छूट जाते हो जो भगवान ने सृष्टि को बनाया तक जीव में जो जन्म मृत्यु की भावना जी से चलता आ रहा है इसमें से बाहर आने के लिए जो है उपाय दिखाने के लिए तन मात्रा तन मात्रा से सूक्ष्म शरीर फिर जो है उसके पंचीकरण करके स्थल शरीर और ये स्थूल शरीर भोग का आयतन है बैठने की जगह है और शरीर भोग की करण है मतलब जिसके दारा जो काम इंस्ट्रूमेंट काम करते काम लेते हैं तो जहां बैठ के हम काम करते हैं जिस करणों से हम काम करते हैं वो सर्वत हमसे भिन्न है तो मैं हो नहीं सकता इस कंसेप्ट को मन में दिह करने के लिए इसके साथ ठीक है ये नहीं है ये बात नहीं है ये प्रती हो रही है और जैसे ही हमको अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब भी है ये परंतु अभी के प्रतिथि में सतत्व बुद्धि है और बाद के प्रति में क्या है जब तक प्रारब्ध प्रती रहती है परंतु सतत्व बुद्धि नहीं रहती है और इसी कारण से मनुष्य क्या होता है कि जो चेतन, बोलते हैं। उसके बाद वो चेतन माया उपाधि के साथ मिल करके उसको ईश्वर बोलते हैं वही माया जो बेस्टि मतलब इंडिविजुअल के साथ आध्यात्म करते हैं चेतन उस इंडिविजुअल के साथ आध्यात्म हुआ चेतन का नाम होता है प्राग्ञ फिर वही प्राग जो है जब कई मतलब तो तो चीज रखा हुआ है एक जगह पे बीज रखा हुआ है एक जगह पे अंकुर रखा हुआ है एक जगह पे एक पेड़ रखा हुआ है वही प्रकाश जो है उसके अंदर से जाते हुए क्या होता है कि वो प्रकाश उसके से से जाते हुए क्या होता है है कि वो अलग-अलग रूप में में दिखाई पड़ते हैं प्रकाश प्रकाश समझ आए ना आप आप देखिए मान लीजिए एक वाइट पीछे और सामने दो तीन स्टेप में तीन अलग अलग पेपर रख दिया आपने कलर्ड पेपर तो वही प्रकाश आपको उस, उस पेपर के साथ जाते हुए अलग अलग मिक्सित रंग में दिखाई देंगे ठीक ऐसा ही यहाँ पे जो है हमारे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, बाहर है फिर उसके बाद कारण, में तो पांच चार कोष है तो इन कोषों के बीच में से जाती हुई प्रकाश जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है तो ईश्वर हिरण्य गर्भ और विराट और जब इंडिविजुअल में सब दिखाई पड़ता है मतलब मान लीजिए उस प्लेट में छोटे छोटे अलग अलग छेद है तब तो वो, तो वो एक रूप में दिखाई देता है और सबके साथ मिलकर के सब मिल जब दिखाई देता तो है तब वो भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं और पहले यहाँ पे आया हुआ था कि इसी प्रकाश को ठीक से समझने के लिए सभी सभी अमर इंद्रियों की व्यापार उसके माध्यम से यही प्रकाश बाहर आ रहा है इसलिए तो रूप से में जानने के लिए तो थे, कि जैसे एक जगहों के, के, के गाना विशेष तो रूप में सुनना चाहता है तो उनको क्या करना पड़ेगा अन्य अन्य गानों के साथ मिलकर तो आवाज सुनाई दे रहा है बाकी आवाज को मध्य करना पड़ता है इस समस्त इंद्रियों के माध्यम से उसे प्रकाश बाहर आ रहा है तो आत्मा की प्रकाश बाहरी इंद्रियों के माध्यम से हूँ मतलब वाला, वाला, ऐसा एक व्यक्ति है परंतु तो जिसके वाला करके जो दिखाई दे रहा है ये मेरा यथास्थ स्वरूप तो नहीं है एक शुद्ध रूप है इसको समझाने के लिए की वो अलग अलग रूप से अलग अलग उपाधि के साथ अलग नाम से जाना जाता है परंतु वो तो जो है वास्तविक रहित है कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे तेजसा विश्वतम जाता देव तेजक नाइन नंबर अतः यही जो है तेजस तेजस मतलब यहाँ वहाँ पे तेज मात्र अधिक को प्रकाश करता है तेजस विश्व भाव को प्राप्त कर जाता इंडिविजुअल भी जो है ना चेतन उपाधि में विश्व है कि कहां कहां करके जो है है है इसके से से तक तक लेकर के सब वही जो जो अवस्था और उसको इंडिविजुअल अवस्था में देवता पशु पेड़ पौधा मनुष्य इस प्रकार से जाना तो जाता तो विश्वतम जाता इंडिविजुअल में वो जो है बाहर देखना इनका स्वभाव है क्यों? कि भगवान ने इंद्रियों को बहिर्मुखी मान लिया इस इंद्रियों के माध्यम से देखने का हमारा अभ्यास हो गया जब भी हमें आत्मज्ञान की ओर मन जाता है तब तो हमको पहले मन में ये निश्चय कर लेना है कि इंद्रियों इंद्रियोग्य वस्तु नहीं है इसलिए यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं तो इंद्रियों को प्रयोग करने के अभ्यास को बंद करें तब अपने आप ही इंद्रियों संयमित होता है फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि कि उसको करके जहां तक हम को कर सकते हैं मन मन को पे सीन, उस पाते हैं, कि आत्मा की प्रकाश से मन हो और जिस प्रकार रज को पर दिखाई दे रहा है सर्प मतलब अशुद्ध चेतन को पर दिखाई दे रहा है मन रूपी सर्प उस शुद्ध चेतन के चिंतन करते करते उसका अनुसंधान करते करते जो है क्या होता है वो उस अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है फिर मन का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है नहीं है समझ आता है कभी भी जो है विशेष बिश्च करके जो मन को रोकने का कोशिश करना तो अपने है पर इसी के ऊपर अनुसंधान करते रहो मन अपने आप ही जाएगा उसको कोई चिंतन करने का अवश्यता इस नहीं इसलिए बोला तथा जनं तो तो जाना बाहरी तो वस्तु को देखते रहते हैं मन बुद्ध उसी के साथ बाहर जाते हैं इसके लिए अपने अंदर विद्यमान जो स्वरूप होता है उसकी तत्व से वर्जित है अब जो है यहाँ पे कि उसके द्वारा कुछ व्यक्ति काम करते हैं खेत में के भाई जाए क्यों करता है अरे महाराज क्या पूछते हैं काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे तो ये ये भी पूछने की बात है खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे लोग ये जो है ये खाने के लिए काम करते हैं काम करने के लिए खाते हैं बस यही चक्र से एक मतलब प्रवाह में गोल गोल घूमते ही रहते हैं हम लोग नदी के प्रवाह में जैसा कोई कीड़ा गिर जाता है तो उसके एक के बाद एक घूमता रहता है। हम लोग भी ऐसे से खाने मतलब आगे बढ़ाते इसी प्रकार प्रवृत्त और जन्म मित्र तो कर्म पर जन्म मित्र तो तो तो कल से चक्र चलता आ रहा है उसको समझाते हुए आज तीस नंबर श्लोक से शुरू होता पूर्वते कर्म भोग कर्म कर्तवर्त भुंजते नद्या आवर्तावर्तराशु आवर्तंतरशुते कुरते कर्म भोगाय कर्म कर्तवते नदिया कीट इव आवरता आवृतर आश्रुते व्रजत जन्मनो जन्म लभंते नवृति कुरते कर्म भोगा कर्म कर्त भुजते नदियावतावरता व्रजन जन्मनो जन्म लभं ते नवृति थी थी। बोल रहे हैं कि देखो कि कोई व्यक्ति कर्म भोगाया। काम क्यों करते हैं कर्म। कर्म है? भोग इच्छा को पूर्ति करने के भोग के लिए अच्छा भाई की भोग की इच्छा क्यों भोग कहाँ से करोगे बोलते कर्म करके भोग करेंगे शास्त्रीय हो चाहे लौकिक हो चाहे और लोक शास्त्रीय हो कर्म भोग भोग के लिए कर्म करते हैं और फिर कर्म कर तुम चुजते जो है कर्म करने के लिए खाना खाते हैं कर्म कर तुम तो इस प्रकार से जो है ये दोनों रिलेटेड है एक ये दोनों रिलेटेड है कैसे रिलेटेड है कि हम खाना नहीं खाएंगे हम गा, कर्म नहीं कर पाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भोग, भोग का, खाना कहा से आएगा मेहनत करके कमाना पड़ता है इसीलिए पूर्वते कर्म भोगाय भोग करने के लिए कर्म करते हैं और कर्म कर तुम जो भूल जाते और कर्म करने के लिए वो खाना खाते हैं भोग करते हैं इस प्रकार से एक नदी में गिरा हुआ कीड़े के समान जिससे नदी के अंदर न प्रभाव हो वो क्या होता घूमते रहते हैं तो किसी तरह से प्रयास करके एक घुर से बाहर आता है फिर दूसरा चक्र में लगाता रहता है नदी में गिरा हुआ कीड़ा के समान एक से बाईस करके बाहर आता है फिर प्रकार से नद्याम की आवर्ता नदी में गिरा हुआ कीड़े के समान वो चक्र काटता रहता है आवर्ता में दूसरा घुवर में बसता है आंसू थे तुरंत देख के बाद एक रहते हैं इस प्रकार ब्रजंत जन्मन जन्म इस प्रकार से घूमते हुए एक जन्म से दूसरा नहीं वह संपूर्णता सुख के लिए तो काम करते हैं परंतु जो नित्य निर्देश आनंद रूप सुख है उसको प्राप्त तो नहीं कर पाता वो जो है इस चक्र में कर्म के चक्र में घूमते घूमते थोड़ी देर के लिए कुछ सुख मिलता है फिर जो है अब दुखी हो जाता है फिर दूसरा सुख ढूंढता है फिर दुखी हो जाता है इस प्रकार से कर्म चक्र में घूमता ही रहता है हो तो जिज्ञासा होता है यहाँ okay? पे इसमें लिख रहे हैं टीका का रामकृष्ण अतव भोगाय सुखादी अनुभव है भोग मतलब सुख दुख के जो है अनुभव सुख अनुभव है मनुष्यदि शरीरानी अधिष्ठाय मनुष्य तीर्थ पशु देवता आदि ऊपर जो बोल उसको ग्रहण करके कर्म तत्व शरीर उचित जैसा जैसा कर्म करना संभव उस प्रकार से कर्म करते रहते हैं और उस कर्म करके फिर भोगते हैं कर्म यथि जात एक वचना कर्म तो अनेक करते हैं परंतु कर्म की जाति एक ही है इसलिए वहां पे एक वचन प्रेर कर दिया इसलिए कर्म कर्मणि नहीं बोलना चाहिए कुरवि कर्मानी, कर्मानी होगा कर्म तो नहीं करता कई कर्म करता है तो कितने भी कर्म करते हैं कर्मत्व तो जाति एक ही है इसलिए बोलते हैं कर्म जातो एक वचनमत हाँ कर्म भोग प्रतिपद कर्म कर्मणी कर्महानि कर्म कर्म चलता है उसका तो यहाँ पे एक वचन क्यों करते तो बोलते कर्मत्व जाति एक ही है चाहे तो भी कर्म करो बस कर्म एक ही जाति है जाति को लेकर के बोला यहाँ पे एक वचनम पुनच कर्म कर फिर जो कर्म करने के लिए देवादि शरी देव शरी, शरी, शरीर से लेकर शरीर शरीर शरीर पशु में फिर जो भोग करते रहते हैं इस प्रकार कर्म से भोग भोग से कर्म कर्म से भोग भोग से कर्म यही जो फल अनुभव अभावे तत्त तत स जातीय इच्छा अनुपत्य तत्साधन अनुष्ठान अनुपत्य च जो इस कर्म के फल की भोग हम नहीं करते भोग की चमरी नहीं होती तब फिर कर्म की इच्छा भी नहीं होती हम शरीर में जाते हैं, वहां पे सुख अनुभव करते हैं वहां पे सुख अनुभव करते हैं, सुख के जो संस्कार लेकर के आते हैं तो फिर ऊपर से नीचे आकर के फिर पृथ्वी में फिर पुरुष शरीर में फिर स्त्री शरीर में जा करके जब निकलता है वो जो संस्कार लेके आए हुए है वो संस्कार के अनुसार साथ में ने बचा हुआ कर्म में जो रहता है उस हिसाब से एक नया शरीर प्राप्त करते है फिर कर्म करते हैं फिर जो है भोग करते हैं अब शास्त्रीय कर्म जब मनुष्य कर पाएंगे तब तो ऊपर जा पाएंगे अब यदि नहीं कर पाते तो इसी इसी लोक में जो है दो प्रकार की गति होता है एक घटी एक कुलाल चक्रवर्त घटी जंत्र मतलब ऊपर तो जाना नीचे आना ऊपर जाना नीचे आना कुल चक्रवत मतलब इसी सर्विस में घूमता रहना नीचे जाना ऊपर आना इस प्रकार से जो है निरंतर आवर्तन चलता ही रहता है जीव की भोग कर्म कर्म से भोग भोग से कर्म इस प्रकार से निरंतर कर्म करते रहते हैं तो ये चक्र चलता ही रहता है फल अनुभव यदि वहां पे हम फल अनुभव नहीं करते उसका संस्कार लेके नहीं आते फिर दोबारा हम कर्म करने की इच्छा नहीं होती इसलिए लिखते हैं फल अनुभव अभाव हमने किया इसको देना है। इस प्रकार के भोग हमने किया उसका अनुभव हमारे पास है और उस प्रकार उस जातीय भोग यदि अनुकूल रहा अनुभव में फिर उस प्रकार की भोग करने की इच्छा होती है ये इच्छा नहीं होता यदि वहाँ पे अनुभव की संस्कार हमारे अंदर नहीं ये जो वहां पे जो भोग किया उस भोग के अनुभव के संस्कार जो हमारे अंदर होता है ये हम कुछ दोबारा कही जातीय क्या करते हैं स्वर्ग स्वर्ग का जो सुख है उसका संस्कार है तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बॉडी आइडेंटिफिकेशन आने लगते हैं तो ठीक है धर्म कर्म करने के लिए इच्छा बन जाता है ये धर्म आचरण करके इसी संसार चक्र में घूमता रहते हैं अनाधिकाल से घूमता रहते हैं फल तो नहीं होती तब तो होतीय फल अनुभव प्राप्ति की इच्छा दोबारा मन में नहीं होती और जिसमें दुख हुआ उसकी प्राप्ति की तो इच्छा नहीं होता है और उस सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं कभी कभी हम शास्त्रों की जो नियम को उल्लंघन कर जाते हैं उल्लंघन भी करते हैं उसी से और नीचे जाना भी पड़ता है कभी कभी तो हमेशा ही ऊपर वो भी नहीं होता एवं वर्तमान इस प्रकार से विद्यमान रहती है वो जीव जीव मतलब सूक्ष्म शरीर उपहे सूर्ण शरीर तो बदल जाता है अलग अलग शरीर में अलग अलग कर्म अलग अलग, अलग प्रकार की बल नदी प्रवाह पति नदी के प्रवाह में गिरा हुआ आवत कीट के की समान जो भूम नदी के घूमरे होते हैं उसमें एक घूम घूमते घूमते घूमते थोड़ा भाग अवर्थ में चला जाता है फिर बाहर है फिर थर्डर्त में चल रहा इस प्रकार पकार में धारा गुंता, गुंता। जन्म से जो है, इसी में घूमता की प्रभाव धारा में एक के बाद आवर्त में गिर करके भिन्न भिन्न शरीरों में घूम करके सुख दुख भोग रहे हैं जानते दीवा नदी प्रभाव प्रतिथा शिव जो है नदी के धारा में गिरा हुआ है किसके नदी ये संसार नदी की धारा नदी के धारा में गिरा हुआ है। किता समय एक संपादन से दूसरे जो सुख होता है उसको समय नहीं मिलता चक्कर खाता ही रहता, संपादन है। उसको तो नहीं कर पाता एवं आंसू जन्म नजंत सुखम नहीं बल पानी इस प्रकार से एक के बाद एक एक के बाद एक, एक, एक बिना विश्रम के लगातार जन्म लेते हुए तो मतलब अंदर नहीं में कुछ नहीं करती है। उस को प्राप्त तो कर पाता है तो नहीं कर पाता है कर्म के प्रभाव में आकर के नदी के की तरह एक के बाद घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है जन्म नो जन्म लभंते नहीं बनिर मतलब मतलब भ्रमण करते भी कहा से कहा एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते जिस मतलब पूर्णता कर मतलब तो यहाँ पे उसको प्राप्त नहीं कर पाता मतलब विषय के साथ परिच्छिन्न छोटा छोटा सुख हंस के रह जाता है और उसी कोई जो है अः इच्छा भी करते हैं परंतु विवेक है अरे ये तो संसार तो दुखदयी है ये जितना भी भोग कर लो इसका न जा तू कामान कामो भोगे न उपाम कृष्ण वर्तन भूय एवं अभिवर्त थे राजा जजाते का कथन था ये अरे कितना शरीर प्राप्त करके कितना आयु प्राप्त करके मैंने भोग लिया परंतु तो भोग मन से शांत हो ही नहीं रहा है वो तुम्हारा भोगन करने की इच्छा करते हैं न जा कामान कामा ये भोग को भोग के द्वारा शाम नहीं आता ये सिद्धांत तो हमारे वैदिक परम्परा नहीं होता है तो भविष्य वही किस्म वर्त है घी डालोगे तब जो है अभी के द्वारा वो तो आग जो है बढ़ती रहती है ये कभी शांत नहीं होता है मरी पर मुख्य सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत है एवं दर दर्शित इस प्रकार से संसार की आवर्त में घूमते घूमते घूमते घूमते कभी निवृत्ति की ओर मान जाता है तब कैसा होता है उसको दिखाने के लिए अगला प्रश्न जाते हैं उसको दिखाने के लिए अगला प्रश्न जाता है ये चीज जो है यहां से हमारा जीवन की परिवर्तन शुरू होता है इसको ध्यान रखना है क्या है कि सकर्म स्वा कर्म परिपाते करुणा निधि उध्रता सत्कर्म परिपाते करुणा निधिता धृता तीरस दरुछाया था सुखम सत्कर्म परिपा कर अच्छे कर्म हो अनेक जन्म के अच्छे कर्म जो इकट्ठा होता है अनेक जन्मों के अच्छे कर्म इकट्ठा होने के फिर वो बखता है वो बखता है मतलब वो अच्छा कर्म फिर विचार अपने में आता है कि मैं इतना तो धर्माचरण कर रहा हूँ फिर भी जो नित्य शांति को रहने का जो मेरा इच्छा है वो क्यों नहीं प्राप्त तो हो पा रहा है वो क्यों नहीं प्राप्त हो अपने आप तो सत्कर्म परिपात अच्छे कर्म की परिपक्वता के फलस्वरूप मन में सद आता है धर्माचरण के फलस्वरूप अनेक जन्म के धर्म के के आता है अतः ने अर्थात दूसरा श्लोक है जंतु नाम जन्तु तस्मत वैदिक धर्म आचरण तस्मात्म आत्म विचार करना बात में विचार करना ब्रह्म भाव को प्राप्त करना तो उस भाव में स्थिर रहना संचय हुए बिना लाभ नहीं होता तो अनेक संचय कुछ तो हुआ होगा तब जाकर के अभी वेदांत सुनने की इच्छा अथवा संयासी बनने की इच्छा होते हैं परंतु उतना में नहीं समझना के पूर्ण हो गया इसके आगे और पड़ा हुआ ये तो केवल हमको मार्ग में चलने के लिए रास्ता दिखे परंतु राष्ट्र में चलना पड़ेगा और चल के तब जाके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे प्रश्न होता है कि लक्ष्य में तो शास्त्र निष्ठी से लक्ष्य में तो हम हमेशा ही है ज्ञान कोई साधन नहीं होता साधन के द्वारा हम मुक्त होंगे तब तो मुक्ति निश्चित अनित्य होगा परंतु इस भाव को निश्चय करने के लिए साधन के माध्यम से अंतकरण शुद्ध होने के बाद जब निश्चय होता है कि साधन के द्वारा जो भी हम प्राप्त करेंगे अनित ही होगा इसलिए ये ज्ञान कोई साधन नहीं है ज्ञान ही मुक्ति है ज्ञान ही मुक्ति है तो वेदांत तो करता क्या है तो इतने वेदांत शास्त्र पठन पठन से क्या लाभ है लाभ इतना ही है जो हमारे ऊपर आम जो झूठा बोझ अपने सर के ऊपर आरोप कर रखे और झूठा बोझ को धीरे धीरे करके मिटा देना है बोझ को गिरा देना है बस इतना ही वेदांत करता है और वेदांत तो मुक्ति के लिए ज्ञान साधना ये कभी नहीं बोलता है ज्ञान ही मुक्ति है अज्ञान से जो हमने ऊपर मनुष्यत्व, मनुष्य धार्मिक आपको भी कुछ आरोप कर रखा बस इसको छोड़ देना यही है तो परिपाकाते, की परिपाक से वो लोग आप होता क्या है वहां पर कैस कब समझ में आता है करुणा निधिना न एक मान गंगा तट में जो है महात्मा रोज सुबह उठ के नहाने जाते हैं तो गया देखा कि कीड़ा गिरा हुआ है तो महात्मा क्या करते हैं वो बिच्छू था बिच्छू बह जा रहा है तो उसे उठा के तिल में डालते हैं जैसे उसने उठा हाथ लगाया तो बिच्छू काट दिया हाथ से गिर गया अरे है, तो फिर जो है महात्मा ने उनको उठाया फिर, फिर काट दिया फिर गिर गया फिर कोई दूर बाद कोशिश करते हैं फिर हाथ से उठा गिरने का फिर बिच्छू काटते हैं एक व्यक्ति बैठ करके देख रहा था महात्मा को बोल रहे आप क्या मूर्खानंद है बचाने का कोशिश करो तो आपको काट रहा है महात्मा ने उत्तर दिया हंसते हुए बिल्कुल सही बोला आपने मैं तो उसी से सीखा क्या सीखा वो बिच्छू है काटना उसको धर्म है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कोई रक्षा करना चाहता है वो समझ जाए हमें कोई मारना चाहता है फल तो काटता है और हम महात्मा हमारा धर्म है को को रक्षा करना जीव को को दिखाना तो वो हम उसी से सीखा कि अपना जो धर्म है उसको नहीं छरना चाहिए इसीलिए जब तक उसको हम फिक्स जगह पे नहीं पहुंचा पाते तब तक जो हमें जो है इस प्रयास में लगा रहना चाहिए हमको उसको तो ये जो है यहाँ पे कर्म परिपाक आपका कर्म के परिपाक होगा तब कोई ही करुणा निधि के के शरण मिल जाते हैं व्यक्ति तो भगवान जुड़ा देते ना उद्धृता उसके करुण कोरोना संपन्न कोई व्यक्ति के द्वारा उद्धार होते हुए प्राप्त तीर तरु छाया और तीर में जो पीढ़ है उसकी छाया को प्राप्त करते हुए थी जुख वहां पर विश्राम करते हैं जैसे उनका मन में सुख होने जिस जिस से विश्राम है। करते हैं तो है कर्म परिभा पर तब जाके हमें सदमार्ग में चलने का इच्छा होती है मैं बोला की तीन चीज स्टेप है फर्स्ट जो है ये अद्वैत तत्व को जानने की इच्छा सेकेंड होता है कि उसको मतलब प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति के साथ संबंध हो जाना संपर्क हो जाना क्योंकि ऐसा चाहिए तब काम बनने वाला है नहीं तो होने वाला नहीं है काम फिर जो है बार बार हमको फिसल जाएंगे अथवा बार बार हमको दोनों अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे बहस में में घूमते है तो बोट वाला जो गाइड होता है वो बोलते हैं यहाँ पे देर इज वन आश्रम वहाँ पे एक आश्रम है वहाँ पे तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है वहां पे गलती से भी मत जाना इधर उधर होटल में वहाँ पे वाइन नहीं है कोई गेम्स नहीं है कोई कैसीनो नहीं है कुछ नहीं है वहाँ पे ऐसा करते वो लोग जो है नीति नीति बोर्ड बोलता है लोग यहाँ पे थी वो लोग यहाँ जाने के रुकते हैं परंतु जिसकी जिसके जन्म की जन्मांतरिय पूर्ण संस्कार संचित हो गया है तो उसका भी सोचता है ये आश्रम क्या होता है रिट्रीट क्या होता है यहाँ का तो ऐसा उतना जानकारी नहीं है तो एक बार घूमने के लिए आते हैं एक आध दिन रहते हैं तो उनको अच्छा लग जाए तो फिर वो बार पढ़ते हैं जिनका प्रा थो बदलने का समय आता है तब यहाँ पर संपर्क होता है हमारे जीवन भी ऐसे ही कर्म की परिपाक के फल हमें ठीक-ठीक मार्गदर्शन मिलता है फिर मार्गदर्शन मिलने के बाद हमें ठीक, ठीक ठीक चलने की इच्छा भी होती है कुछ यथार्थ अर्थ संबंध भी हो जाता है इस प्रकार फिर से उनकी कृपा से जो है संसार सागर की एक कोणा को तीर को प्राप्त करके प्राप्त तीरथाया जैसे इच्छा दे दे दे करते हैं उस प्रकार से उसको आराम करता करते वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता ये श्लोक जो है देखिए मतलब ये मतलब ये हमारे प्रत्येक मनुष्य के जीवन चीज यहाँ से कहा से जीवन घूमता है यहां से जीवन घूमता है और कैसे घूमता है क्यों घूमता है कहा से घूमता है कैसे घूमता है क्यों घूमता है पहले क्यों उत्तर क्या है कि अनेक जन्म के पुन संचार होने पर कैसे घूमता है तब कोई सद व्यक्ति के साथ संपर्क हो जाता है कोई अच्छे के साथ संपर्क हो जाता है अथवा तो कोई सद्गुरु के साथ संबंध हो जाता है फिर तो धार्थ क्या होता है कि हमको जब गुरु निर्देश को प्राप्त तो करते उस मार्ग में चलते तो पंडितों में धावी गंधरानुपति संपत्ति देता को समझना तदन विचार करते हुए तो पूर्ण आनंद में उसको प्राप्त कर जाते हैं यहाँ पे जीका का लिख रहे हैं ते की सत्कर्म परिपा का यहाँ पे की क्या लिखा है मतलब तेजी हम लोग कीड़े के समान है कीड़े मकुर के समान तेजीवा कर्म कर्मों की परिपाक से कर्म की परिपाक से, से, तो से तो भगवदगीता के सप्तमान में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चतुर्विधा भजन तेमा जना सुत न अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जरदर्श ये अर्जुन चार प्रकार की व्यक्ति हमको भजन करते हैं चतुर्विधा भजन मां परंतु उन चारों व्यक्ति को एक कैटेगोरी में पहले भगवान ने डाला शुक्र चतुर्विधा भजन मां जाना सुकृत न अर्जुना अनेक सुकृति है तब जाकर के भगवान की भजन करने का भगवान की चिंतन करने का इच्छा होती है जब तक ये शुक्रित नहीं होगा तब तक ईश्वर कृपा नहीं होगा तो नहीं होती। भजन ते जना शुक्रित नहीं। तो कौन को नहीं हो चार आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जो भर दस दुख में आकर के सात्विक व्यक्ति वाला व्यक्ति भगवान को डाकते हैं एक आर्त जो आ, आ, आ, मतलब कष्ट में रहते भी, में पड़ती, जो उसमें उद्धार होने के लिए भगवान की चिंतन करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं अर्थ जिज्ञास भगवत तो क्या वस्तु है जगत क्या है जगदीश्वर कौन है कौन बनाए कौन इसको चलाए? है सेकंड कैंड कटरेगुट के लोग भगवान को जानने की इच्छा करते अर्थार्थी जो विषय चाहने वाले व्यक्ति विषय चाहने वाले भगवान भगवान भगवान को मत तो मत तो साथ धार्मिक होगा के नाम से भगवान की भजन करते करते हैं भोग, भोग की इच्छा इसलिए हमारे चार में पहला पुरुष दिखाया धर्म अर्थ फिर काम धर्म अर्थ इसका क्रम को देखना समझना है आपको धर्म आचरण करते हुए फिर जो विषय को प्राप्त करो फिर उसका भोग करो ये एक कैटेगोरी है फिर अनेक जन्म सं होने पर तो इससे भी मन उठ करके बस मुक्ति के लिए इच्छा करते हैं भगवान बंधन से मुक्त करते बहुत भारी बंधन है ये बार बार बार बार सुख प्राप्ति की इच्छा कराते हैं दुख तो कम से कम ठीक है जो है वहां से निवृत्त होने की इच्छा करते हैं सुख मिलता है तो बार बार उस प्रकार के सुख प्राप्ति की इच्छा होता है वो बहुत बड़ा बंधन होता है इस प्रकार से चार प्रकार की व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं चतुर्विधा भजन तिमा जनाशु कृत आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ज्ञान निष्ठ व्यक्ति ज्ञान हो गया तो भी भजन कर सकते हैं अथवा ज्ञान प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो रहा है तो भी भगवान की भजन करते हैं इसमें कोई विरोध नहीं आएगी भगवान की भजन करने से तो हमारा द्वैत रूप में थोड़ी भजन करेंगे वही ईश्वर तत्व तो हमारे अंदर जो है सड़ुपूत होकर बैठा हुआ है इस पर कभी भी कोई जो है कर्म अथवा कोई कर्म हो की इच्छा ये सब हो ही नहीं जब अंदर से भगवत की हो ही में। बोलते हैं, तो क्या हो जब यह प्राप्त तो होता है तब तो मतलब कीड़े को किस्मत बस बस क्या हुआ कोई महात्मा भी नदी में आए थे नहाने के लिए वो उनको बार बार उठने का कोशिश करते हैं परंतु ध्यान रखना है कि हमारा जन्मांतरित संस्कार उसकीड़ा के समान है वो काटने का कोशिश करेगा महात्मा को तो परंतु महात्मा को भी स्वभाव ऐसा है कि चलो इसका भी स्वभाव जो है कीड़ा है वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ता है तो हम तो संत हैं, तो जो भगवत प्राप्ति नाम में जो आनंद है तो उसको बार बार बोलने में नुकसान क्या है उसको बार बार बोलने से अपना भी भगवत नाम होता है भगवत चिंतन होता है दूसरे को थोड़ा बहुत ईद हो तो ही जाता है उनके जीवन में जो जदि वो उद्धरणा जीवन बचा हुआ होगा तो कभी एक बार उसका वो काटने और फेंकने के बीच में ऐसा गैप मिल जाएगा कि महात्मा उसको फेंक के जो है तीर में तीर, की तो तीर में विद्यमान एक पेड़ के छाया में उसको फेंक देगा इन थोड़ा सा गैप मिल जाएगा तीर तरु छायाम तीर के विद्यमान एक पेड़ उसकी छाया में आकर विश्राम करता है नहीं तो भ्रमण में घूम ही रहा था घूम ही रहा था घूम ही रहा था उससे जो था उसमें पूर्व उपार्जित पहले जो हमने पुण्य उपार्जन किया वो पुण्य जो पूर्ण रूप से पक जाता है कई प्रकार की पुण्य होता है परंतु कई अधिकतर पुण्य जो है शुभ देता है परंतु जो, जो निर सुख में रखेगा वो अनेक जन्म के पुण्य होकर के भगवान इससे अपने सुख से बचाओ क्योंकि ये सुख बार बार बंधार हमें तो आतंतिक अंदर ने सुख चाहिए ये भाव तीर हो जाएगा जब तब तो जाकर के वो क्या होता है कि तीर की तीर में रहने वाले मतलब सागर से एक किनारे यहाँ पे केवल भगवत नाम की नाम की पेड़ है उस पेड़ के नीचे बैठ करके जो विश्राम करता है करते हैं जुख जैसे जैसे उसको सुख प्राप्त होते है। हैं और बढ़ता जाता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पुण्य कर्म परिपाकात करुणा निधिना मतलब कृपालुना चित पुरुष विशेष न कोई एक पुरुष देखे विषय देखिए अचानक इस प्रकार से एक नारद मिल गया जब उनका पुण्य कर्म का फुल होने का मतलब पूरा हुआ तब जा करके जो है उनको मार्गदर्शन मिल गया फिर महर्षि बन गए महर्षि बन गए तो प्रभात बहरी नि था उस नदी के के घूमते घूमते खाते खाते बाहर निकाल के फेंक दिया छाया प्राप्त में एक पेड़ छाया को प्राप्त करके मतलब क्या हो गया तीर हो गया भगवान के नाम और भगवान के नामी विशाल बरत तरु उस तरु के नीचे बैठ करके बार बार ईश्वर चिंता प्राप्त करके सुखम जगती जिस प्रकार से वहां पे रहने पर सुख होना है ना? मतलब नाम तो करते हैं लोग, परंतु जो चाहते भावना से करते परंतु बस आप इस प्रकार के सुख नहीं चाहिए भगवान तुमको चाहिए तुम्हारे संसार को नहीं चाहिए धीरे धीरे ये भावना दीरो हो चाहिए भगवान को चाहिए भगवान के संसार को नहीं चाहिए ये धीरे धीरे यदि निश्चय हो जाता है तब जाके मनुष्य उस सुख से बाहर आ पाता है। इसलिए पे बोलते हैं कि प्राप्त सुखम जब तथा जिसमं जद, थी वो उस बगल से जाकर के जैसे जैसे हमारी मन में आप निश्चय हो जाएगा कि भगवान तुम्हारे संसार को सामने पहुंचते क्रिया चाहे स्वर्ग लोग बोलो चाहे ब्रह्म लोग बोलो वहां से लेकर के जाने आतल बीतल तक परंतु अभी विवेक आपकी प्रतिभा से हो गया कि मतलब लोग है, है। इसलिए अब तुम जो सुख स्वरूप हो उस सुख स्वरूप को मुझे प्राप्त तो कराओ उस सुख स्वरूप को कैसे तो उस करी रास्ता बोलो तुम जाकर मतलब गुरु जी बताते भगवत के पास उनको वो बताते हैं तो हम तब पालन करने की छवि कठिनाई कितना भी पालन करने की छवि होती है इसलिए यहाँ पे तीर जो है भगवत के नाम तरुण मतलब वही जो है एक पेड़ के रूप में छायादार पेड़ के रूप में विद्यमान है उसके नीचे बैठ करके तब जा कर के उसका विश्राम होता है यही संसार की भोग की इच्छा मन से निकाल जाना यह सबसे अच्छा विश्राम है जिस प्रकार नहीं जाते तो जागृत में क्रांति नहीं मिलती तो शरीर छोड़ करके बस केवल अपने स्वरूप में बैठने का अभ्यास करना ये जो है यथार्थ विश्राम केवल अपने जो भी कुछ मिल रहा है ठीक है शरीर धारण के लिए तो बढ़ जाते और उसी प्रकार को करके आप आधा पिछुक करके संसार जितना दिन भगवान ने शरीर दिया बस तो बाहरी कोई कर्म नहीं करते मनी मन ही मन भगवान की चिंता को बना रखते वही जो है हमारी पुण्य की परिपाक हो जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे फिर ईश्वर के पास है भगवान और आपको अंदर से ददा में बुद्धि योग देते बुद्धि आप देंगे ईश्वर के साथ अभिन्नता के चिंतन दृढ़ होता रहेगा फिर जैसे ही भगवान के आप एक अनुभव करने लग जाएंगे तब ना फिर जाएं अपने ज्ञान की प्रकाश से उस अंधकार को मिटा देते हैं अंदर से ही होता है ये बाहरी कोई वस्तु तो नहीं है तो इधानी दृष्टान्त सिद्धि अर्थम द्रष्टांतिके जो जाती जो दृष्टान्त को दिया जीवे कीड़ की समान नदी में गिर करके एक एक घूम से दूसरे भ्रमण घूमते हुए जो है दुखी होता है फिर कभी कोई करुणा निधि कोई महात्मा कोई व्यक्ति मिल जाता है उसको बार बार मतलब दुखी होते वे भी उद्धार कर देते हैं इसको दृष्टान को देखा उसको सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त के जो हो जाए थी दृष्टान्त मत तो वो पीड़ा के सामने जीप है उसी को यहाँ पे लगा करके दिखा रहे हैं उपदेशम अब उपदेश अबापीवम आचार्यतत्वदर्शिना तत्वर्शिन अबापीवम आचार्यतत्वदर्शिना आचार्य लभन्ते पंचकोश विवेक लभंते लभन्ते पंचकोश विवेक लभंते अबापीवम आचार्य तत्व दर्शिना पंचकोश <Sansmaya bağimatelyaime> पे रोजना भगवद गीता के एक क्लास होता है शाम को सात बजे से एक हथिये पर तो का भी जाए कल ये परसों वो श्लोक आया था भगवान श्री कृष्ण की उपदीक्षा की तैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु तो प्राप्त हुआ ठीक उपदेश भी दे रहा है परंतु तो फिर भी हमारे अंदर से वो अभिव्यक्ति नहीं हो रहा है क्या प्रतिबंधक है भगवान बोलते हैं भगवदगीता के चतुर्थ अंत है, है। थर्टी थर्टी फोर पर ऐसा तो, प्रणिपाते न परिप्रश् न सेवया उपीक्ष ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना देखो तत्व तो यहां भी आया हुआ है पे पे ज्ञानी जात हैं परंतु ये तब तो पहला जो कंडीशन बोला भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरा बात बोलते हैं ये तो सब समझना पड़ता है क्या है कि तदविति प्रणिपात है ना प्रणीपात मतलब क्या होता है साष्टांग चरण में गिर करके जिस प्रकार गंड अष्टांग क्या है जो साष्टांग प्रणाम में दो पैर की तालू फिर घुटना फिर दो हाथ और छाती और सिर जमीन में लग जाना चाहिए ये आठ अंग गुरु में जमीन में लेटा करके हम शाष्टांग प्रणाम करते हैं ठीक है ये तो समझ में आता है तो अब बताओ जी जब एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है क्या क्या लेकर जाता है वो कितना चीज लेकर जाता है विवेक आया हुआ इस चीज को वो आठ आठ, आठ, आठ, आठ लेकर के जाते हैं साथ में वो आठ पुड़िया क्या क्या है पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच प्राण और अंत करने चार पुड़िया हो गया अविद्या काम कर्म ये और एक हो गया भूत शूक्ष पंच तो महाभूत की सूक्ष्मोत्तम अवस्था जो अगला शरीर प्राप्त करने के लिए संस्कार को लेकर के जाते हैं ठीक है इतना ये अष्टांग प्रणाम की यह है ये जो है दीप जब एक शरीर से दूसरे शरीर में है जब हम शास्त्रंग प्रणाम करते हैं तब हमारे ये आठ जो पुड़िया है ये आठ पुड़िया पूरा पूरा गुरुचरण में निवेदन होना चाहिए तब जाके शास्त्रांग प्रणाम पूरा होता है तो तो को जानते ही नहीं है तो कैसे तो? को है तक भगवान ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर के जो अवयव है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतकरण ये पूरा तुम्हारे प्रति समर्पित है ये कभी भी तुम भिन्न दुष्टा कुछ ना सोचे किस प्रकार से अविद्या तो के लिए प्रार्थना करना और कर्म वो तो हमको छोड़ना है और जो है भूत जो संस्कार हमको दिखते हैं। जो है जो तो जागतिक वस्तु संबंधित उस संस्कार को बिल्कुल जो है सम्पूर्ण रूप से निवेदन कर देना ये जो है ये अशाष्टांग प्रणाम का ये अभिप्राय रहता है कि शास आठ अंग के साथ गुरु गुरुचरण में तदविधि प्रणिपात प्रणिपात का यह अर्थ होता है गहरा अर्थ से तो देखते हैं अपना शरीर अंग लगा करके प्रणाम करते हैं परंतु इसका जो अंदरूनी अर्थ है उस अर्थ को गहरा से समझना है कि तदविद्धि प्रणिपातना फिर क्या है परिप्रश्ना और फिर सेव गया मतलब ये भी नहीं समझना कि गुरु जी का पैर बैठ कर खुश दबा रहे हैं वो नहीं है। ये परंपरागत तो सिद्धांत तो जिसकी कृपा से हमने प्राप्त किया जाम को पे लाया भगवान की कृपा से इस परंपरा को निष्ठा के साथ रखना ताकि जो है ये परंपरा बंद ना हो जाए ये सबसे बड़ा गुरु सेवा है इसलिए बोलते हैं सन्नासी थो तो ये पांच ऋण होते हैं ऋषि ऋण देवऋन पित ये पठन पठन के माध्यम से ऋषि ऋण को चुकाते हैं ऋषरी नहीं। नहीं। नहीं। नहीं तो तो तो तो और एक देवरी, देवरी, देवरी मतलब क्या है तो देवताओं के प्रति भी वो भी बाहरी नहीं करके अंदर उन्हें करना सबसे अच्छा है तो इस प्रकार से जो है तदिपात मतलब जब किसी व्यक्ति ने मेरे को उठा प्राप्त कर रहे हैं गुरुकुल में आकर के और जो है मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं मतलब इस इसलिए यहाँ पे उपन संस्कार को बोलते हैं वहां पे लिखते हैं हमारे अभूत गीता में जन्मना जायते शुद्ध उपनिज भवित भवित विप्र ब्रह्म जाना ब्राह्मणा तो ये हमारे जीवन की स्टेप्स है उस को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ये आठ पुड़िया को पूर्ण रूप से अष्टमुषिपात का प्रणित प्रणिपात आठ पुड़िया को पूर्ण रूप से जो है भगवत चरण में गुरु चरण में अर्पित कर कि आप चाहे संस्कार को आपको प्राप्ति कैसे हो जाए इसमें दिरा इसीलिए बोला उपदेश अभाव एवं इस प्रकार से जो है गुरुमुख से उपदेश को प्राप्त करके आचार जात तत्व दर्शी आचार्य जो अपने आचरण के द्वारा जो है उपदेश देता है कथन कम आचरण अधिक और कैसा तो होना चाहिए तत्व उस तत्व को जो जिस तत्व के द्वारा पूरा संसार टिका हुआ है उसमें निष्ठा होना चाहिए जिस के ये हो रहा है, उस में होना चाहिए। तो उसमें निष्ठा क्या है बोलेंगे अपने आप की पंच कोश विवि के नाम ये जो है शुद्ध चेतन जो है पांच कोष के द्वारा ढका हुआ है पांच कवरिंग है इसके ऊपर पंच कोश के द्वारा मतलब अन्नोमय कोश प्राणोमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आनंद में कुछ भी आत्मा नहीं है ब्रह्मशु पढ़ने वाले तो समझ गए ये कि आनंदो में कुश आत्मा नहीं है शुद्ध आनंद है और उसके पीछे बैठे ब्रह्म पुचम प्रतिष्ठा पुष्छ प्रतिष्ठा जो आनंद रूप है इस प्रकार पंचकोश की विवेक के द्वारा वो जो है पर ने वृत्ति मतलब मतलब तो के के उसमें प्रतिष्ठित हो जाना यही जो है परम निवृत्ति को प्राप्त तो करते हैं तो ये चीज जो है तो वहां भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण तीन चीज बोले क्या बोले की तद विधि प्रणिपा देना फिर परिप्रश् न और बीच में रखा कि कि रह करके उन गुरु का शरीर नहीं है ये जान करके उसको विचार करके ठीक से और अपने में अनुभव करना फिर जो है उसको जो है यदि किसी के हित में आता है तो उसको प्रयोग करना इसलिए भगवान बोलते हैं यदि अर्जुन तुम ज्ञानी हो तो तुम को जो है लोक शिक्षा के लिए कर्म करना चाहिए और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए इसी के यहाँ पे उपदेशम अवाप एवं आचार जात तत्वदर्शी इस प्रकार तत्वदर्शी आचार्य से उपदेश को प्राप्त करते क्या उपदेश करता है ना संसारी पंचक विवेकन तत्व श्री अयमात्मा ब्रह्म इस प्रकार अन्ना देव तद विधिता तभी इसको पर विचार करो देखो कहा पहुंचते हो इस प्रकार सुनने केन्नमय तो उस, तो करना है इस प्रकार जो बोलते हैं तब तो वो परम सुख को प्राप्त करते हैं तो उसको टीका कारण रामकृष्ण जी लिख रहे हैं कि एवं उक्त न प्रकार पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म परिपाक जैसे ऊपर कहा कि पूर्व आपने जितना जितना पुण्य कर्म आपने किया उस पुण्य कर्म की परिपाक के से जब पंग जाते हैं अभिन्न ब्रह्म आपने अभिन्न की अपने ऐसे व्यापकता के साथ अपनी अभिन्नता को साक्षात्कार कर लिया जिसने उसका इसवत उस पंचमी एक वचन है ये तत्व दर्शिना प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म साक्षात्कार और आचार्य आचार वहां पर तो दिखाई दे रहा है गुरु हो ये भी में देखा था। ये दोनों भी पंचमी है प्राप्त करते हैं तत्तम श्यादी वाह ज्ञान साधन अर्थात महाभ के अर्थों को कैसे समझे हम मत से लक्ष्यार्थक विचार पूर्वक कैसे हम पहुंचे को सबनम बक्षमान अवाक्य आगे बोला जाएगा कैसे पहुंचेंगे प्रक्रिया को बताएंगे आगे तो पूरा पंचदश तो पड़ा तो हुआ है वो तो यही बताने के लिए कैसे कैसे वहां पहुंचेंगे बक्षमान अव्य सम्पद पंच कोश विवेके ना मतलब पंचकोश की अलग अलग करके विचार करके पंचकोश विवेके न अन्ना नाम अन्ना पंच कोश के अन्नमय कोश प्राणोमय कुछ विज्ञानमय कुछ आनंदोमय कुछ, कुछ सबसे अपने को अलग करके सबसे अपने को अलग करके कुछ नाम विवेकन कंफ्यूज नहीं हो जाना आनंदोमय कोष भी कोशी है वो उसको भी वहां पर बोलती है एकदम आनंदमय आत्मा न कुंक्रम्य नाम विवी के नक्षमानीच जिस प्रकार आगे बोला जाए उस प्रकार विचार के द्वारा पराम निर्वृत्ति श्रेष्ठ सुख को मतलब मोक्ष रूपी सुख को लभनते मतलब प्राप्त इस प्रकार से तीन श्लोक में जो जीवन की दिशा को कैसे घूमता और गुरु प्राप्त करने के बाद उनके उपदेश उपोदेश का अनुसरण करना जिसको भगवद गीता में भी बोला हुआ है कि ये जो है, जो है शेवा गुरु सेवा सबसे अधिक सेवा अच्छा है कि गुरु उपदेश जैसा तत्व साक्षात्कार करने के लिए जो उपदेश अथवा साधन दिया उस विचार में यदि हम मन को लगा के रख लग पाते तो उससे अच्छा सेवा नहीं हो सकता उससे अच्छा सेवा नहीं हो सकता फिर उसके बाद जो है ठीक है बाहरी ये सबसे अच्छा सेवा है फिर उसके बाद यदि उस शरीर से और कुछ काम भगवान लिखे है तो भगवान अपने आप कराएंगे परन्तु उसके संकल्प पहले नहीं करना है पहले तो यही करना है कि जैसा शास्त्र ने बताया उस शास्त्र के अनुसार जीवन को पूरा ढाल करके तो लक्ष्य तक पहुंच जाना सबसे बड़ा इस सबसे अच्छा सेवा है। है तो तभी तो जाकर के जो जा ये परंपरा की रक्षा होती है नहीं तो ज्ञान परंपरा की वर्तमान की स्थिति है आप सभी जानते हैं देखते ही है क्या बताए इसने की अन्नादय पंच कोशा किति आकांक्षायांग अभी में जैसे आकांक्षा होने पर फिर उसके बारे में कथन करते कैसे हम अपने को एक-एक छिलका से निकल करके अंदर तक पहुंचे? तो उसको समझाने के लिए आगे किस श्लोक को बोलते हैं कि अन्नादय पंच कोश आनादि पांच कोश क्या क्या है एक ही आकांक्षा याज्ञासा होने पर उनकी उनको का उद्देश्य करते हैं प्राणो बुद्धिचे थी पंचते आनंदे थी पंचते कोशा तैरावृत स्वात्मा कोशास्तरावृत स्वात्मा विस्मृता संस्कृति प्राणो मनो बुद्धि आनंद से कौशास्तर आवृत विस्मृत संस्कृति व्रजेदे अन्नमय फिर मय कोश फिर मनोमय कोशिर् आनंदमय कोश तेख पंचते पंचकोश इन पांच कोश करके आत्मा आप में करते रहते हैं। गुरु तो दिया परंतु जो अपना जन्मांतरीय संस्कार है मन कहते हैं राजा बनूंगा संस्कार कहते हैं पीछे खींचूंगा सुनने पर भी समझने पर भी वहां बेटी का रहना बड़ा मुश्किल पड़ते हैं कभी कभी चल भी जाता है फिर ऊपर के खेच के अपना पड़ता है जन्मांतर संस्कार फिर हमारी अंदर दो वृत्ति है एक साधुचित और एक वो जो है वो काटते हैं फिर साधुचित वृत्ति उसको फिर उठा करके फिर उसको अंदर वाणी से बाहर जाते हैं संसार चक्र से बाहर जाते हैं इसी प्रकार जो है टाग हुआ चल कुछ दिन चलेगा फिर जो है रस्सी टूट जाती है तो अन्नम प्राणम इन फिर कोशिश है, करते हैं फिर संस्कार में गिरते इस प्रकार से करते करते अनेक जन्म की पुनः संचय होने पर फिर है नदी के उस पार में तु के छाये में बैठ करके आगे यहाँ पे अन्नम प्राण मनो बुद्धि आनंद पंचकोषा ये पोष की नाम है चैतरी जो लोगो ने पढ़ा वो लोग जानते नहीं पढ़ा तो यहाँ से समझ जाएंगे क्योंकि कौन कोश में कौन कौन, कौन पदार्थ है वो अपने आप ही ग्रंथकार बोलेंगे अन्नमय कुश प्राण मय कुश मनोमय कुश विज्ञान मय कुश आनंदमय कुश विज्ञान मय को बुद्धि शोध का द्वारा बोला गया युद्ध पंचकोषा यहाँ पे बुद्धि मतलब विज्ञान से ले तो बुद्धि आदि कोश शब्द इस को कोश क्यों कहा उसके पीछे क्या कारण है क्योंकि इसके द्वारा कोश में जैसा का तलवार जो है कोश के अंदर डाल दिया तलवार नहीं दिखाई पड़ता है और तो वो तो तलवार को आवृत कर देते हैं इसी प्रकार ये कोश आत्मा के दार्थ स्वरूप तो को आवृत कर देते हैं वास्तविक आत्मा आत्मा की तो को तो तो नहीं कर पाता है क्योंकि आत्मा तो पूर्ण है। वो वो के अंदर से ही जो तो हो रहा है। जाते हैं आत्मा की प्रकाश से आत्मा की, प्रकाश आत्मा की चेतना था से कोश चेतन जैसा व्यवहार करता है इसी कोई चेतन जैसा लगता है इसलिए तेम अन्न मयादी कोष शब्द अभिधेय के दे, कारनामा क्योंकि इसके द्वारा विस्मृत हो जाता है उनके द्वारा अवृत आच्चादित अपने स्वरूप स्वरूप आत्मा है आनंद विस्मृत स्वस्वरूप विस्मरे ना इस स्वरूप भूल जाना ही इसलिए हमारे जी ने बोला तो क्या है आत्मविस्मृति ये आत्मविस्मृति जो है, है बार बार संचार चक्र में हम ते हैं कि इसलिए किसलिए विस्मृत स्वरूप विस्मरण संस्कृति जननादी प्राप्ति रूपी रूपया तो हमको सभी को अनुभव में आ ही रहा है हम क्या व्याख्या करेंगे इसको इसको हम क्या व्याख्या करेंगे स्पष्ट कोश जथा कोश कार इति अन्नादय आनंद कोई कोषाकार अब मतलब कोश के आकार में जो क्रिमेर आवरकते वो जो हमारे अंदर के जो ऊन है उसको आवरण कर देते यहाँ पे कोश एक को तो निश्चिका अथवा खड़गा आवरक चर्मनी जता कोष शब्द तथा त्राफिक खड़ग आदि मतलब तलवार के बयान होता है वो तलवार को ढक के रखते इसी प्रकार यहाँ पे को समझना कि आत्मा की जो है शुद्ध अवस्था को ढक के रखते हैं और उपाधि के धर्म मतलब के धर्म के साथ आत्मा को दिखाते मैं शरीर हूँ मैं भरने घटने वाला हूँ मैं जन्म मरने वाली अन्न में कुछ के काम है फिर में की मतलब मैं कर्म निश्चय करती रहती है हैं। और फिर जो है, है उससे आनंद की मत भरना घटना होकर के जब एक यही जो है शुद्ध आत्मा के स्वरूप को जो है वो ढक के रखते हैं अपने आप ही जो है एक एक करके बोलेंगे थोड़ा वो यहाँ पे कोष तथा कोषा के अंदर रहने वाले जो जीव है उसका होता है कोश क्या होता है कोश के अंदर रहने वाले जीव का आवरक होता है आवरकते ना क्लेश हेतु वो जो है वो कोश जो है हमारे लिए क्लेश का हेतु होता है मतलब कष्ट का हेतु होता है देखो छोटा बच्चा को क्षण से बचाने के लिए उसकी माता जो है गर्म कपड़े से ढकते डे थोड़ी देर में बच्चा हाथ पैर करके उसे बाहर कोशिश है मतलब आवरण जो बचपन से ही हमारे लिए कष्ट होता है, और हम समझ नहीं पाते है कि वो, वो आवरण के साथ तादात्मक हो जाता है और फिर जो है हम दुख भोग करता अनेक जन्म की पुण्य से जो भी समझ महादयी आवरक है एवं अन्नादय आनंद आदि आवरको भेद रहित जो आनंद है ये अनुन है पोषा आवरक आत्म क्लेश है दुख यही हमारी ये पांच जो क्लेश है, तो है, है, है। पोषाक इसी को ये कोष जो है हमारे क्लेश के कारण है इसलिए इस कोश को हटाओ तो क्लेश जाएगा कोश और क्लेश मतलब कोष क्लेशात्मक होता है दुखात्मक जब तक ये कोष के साथ धात्मक रहेगा तब तक जो है क्लेश हम भरने हैं पांच क्लेश है अभी दस में दर्देश क्लेश हमको इस कोष को तोड़ना पड़ेगा इस कोष को कैसे तोड़ेंगे विचार के दर्ज आत्म आत्मस्वरूप का विचार करते हुए इसी कोष के माध्यम से कोष रहते रहते ही इस कोष से मैं भिन्न हूँ स्वरूप का प्रकाश हो जाता है कोश आवरण करता है आवरण हमारे लिए मुखदी होता है इसीलिए कोष को तोड़ो तो कोष की भारत शुद्धो तो आकाश में कमरे की बंधन वजह से पहले जेल में बंद कर देते थे हम जेल में बंद ये पांच को के जेल पांच करवास है उसमें आप एक एक करके उसको उसके दरवाजा को तोड़के बाहर आओगे तो आप, आप में पूर्ण व्यापक आकाश आपको आनंद अर्थ ठीक है आ जाए पे रहते पूर्ण विधा पूर्ण पूर्ण मुद्दे पूर्ण आदाय पूर्ण मेवा वशिष्यो और प्रमोदार है तो नाम शांति जी तो नाम शांति